श्री रामकृष्ण वचनामृत सत्रह जून अठारह सौ तिरासी परिच्छेद इकतालीस कर्मफल पापुण्य तांत्रिक भक्त तो फिर कर्मफल है श्री राम कृष्ण वह भी है अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही यह सब उनकी लीला है खेल है तांत्रिक भक्त हमारे लिए क्या उपाय है कर्म का फल तो है ना श्री राम कृष्ण होने दो परंतु उनके भक्तों की बात अलग है यह कहकर आप गाने लगे भावार्थ रेमन तुम खेती का काम नहीं जानते हो ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई यदि तुम खेती करते तो इसमें सोना फल लग सकता था पहले तुम काली नाम का घेरा लगा लो फसल नष्ट ना होगी वह तो मुक्त केसी का पक्का घेरा है उसके पास यम भी नहीं आता गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो राम प्रसाद को साथ ले लेना फिर गा रहे हैं भावार्थ यम के आने का रास्ता बंद हो गया मेरे मन का संदेह मिट गया मेरे घर के नौ दरवाजों पर चार शिव पहरेदार हैं एक ही स्तंभ पर घर है जो तीन रस्सी से बंधा हुआ है सहस्रदल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हैं काशी में ब्राह्मण मरे या वेश्या सभी शिव होंगे जब हरि नाम से काली नाम से राम नाम से आँखों में आंसू भर आते हैं तब संध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती कर्म का त्याग हो जाता है कर्म का फल स्पर्श नहीं करता श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ चिंतन करने पर भाव का उदय होता है जैसा भाव वैसी ही प्राप्ति होती है विश्वास ही मूल बात है यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है तो फिर पूजा होम यज्ञ आदि का कुछ भी महत्व नहीं है श्री रामकृष्ण फिर गा रहे हैं भावार्थ ज्योति त्रिसंध्या में काली का नाम लेता है क्या वह पूजा संध्यादि चाहता है संध्या स्वयं उसकी खोज में फिरती रहती है पर उससे मिल नहीं पाती यदि काली काली कहते हुए मेरे प्राण निकल जाए तो फिर गया गंगा प्रभास काशी कांची आदि की कौन परवाह करता है ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर बुद्धि, असदबुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती तांत्रिक भक्त आपने कहा है विद्या का मैं रहता है श्री कृष्ण विद्या का मैं भक्त में दास मय भला मैं रहता है बदमाश मैं चला जाता है हसी तांत्रिक भक्त जी महाराज हमारे अनेक संदेह मिट गए श्री राम कृष्ण आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चास्क तस्मिन् दृष्टे परावरे भक्ति का तम संदेह अष्ट सिद्धि भक्ति का तम लाओ कहो जब मैंने राम का नाम लिया काली का नाम लिया तब यह कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे मेरा कल कर्म, कर्म फल रहे श्री कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ माँ यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूँ तो हे शंकरी देखूंगा कि अंत में इस दीन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती माँ गो ब्राह्मण की भ्रूण की तथा नारी की हत्या सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्मपद प्राप्त कर सकता हूँ श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास गुरु ने कह दिया है राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है वही राम घट घट में लेटा कुत्ता रोटी खाता जा रहा है भक्त कहता है हे राम ठहरो ठहरो रोटी में घी लगा दूं गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास भुक्कड़ों को विश्वास नहीं होता सदा ही संदेह आत्मा का साक्षात्कार किए बिना सब संदेह दूर नहीं होते शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है अणिमा आदि सिद्धियाँ ये सब कामनाएं हैं कृष्ण ने अर्जुन से कहा है भाई अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती है वे तांत्रिक भक्त महाराज तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती श्री रामकृष्ण सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती इसीलिए सफल नहीं होती अब श्री राम कृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं कह रहे हैं भक्ति ही सार है सच्चे भक्त को कोई भय कोई चिंता नहीं माँ सब कुछ जानती है बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से